रूप जैसे अब ऋषिकेशमुक्त तो है दे, दे रहते रहते इसी के हैं साक्षात्कार हो जाए तो क्या हो जाएगा जीवन मुक्त हो गया ना जीवन मुक्त हो गया दे रहते रहते आत्मा के साथ हो जाए मतलब जीवन रहते रहते आत्मा के साथ होना जीवन मुक्त होना है अब इसके बाद में प्रारंभ का साथ शरीर रहता है और प्रारग्ध निवृत्त होने पर क्या कहा जाता है मुक्त कहा जाता है ना तो भी भी अभी कहने मतलब यही है कि वो जीवन मुक्त होकर विधेयुक्ति को प्राप्त करता है लेकिन इसमें क्या संसार का नाश प्राप्त है क्या प्रकृति का नाश प्राप्त है ध्यान देंगे योग दर्शन में और दूसरे इसमें शंकर दर्शन में शंकर दर्शन क्या कहेंगे विवत वाक्य सकते है इसमें यही अंतर है इसमें योग दर्शन में अविद्या और प्रकृति को भिन्न माना गया है त्रिगुणात्मिका प्रकृति को और अज्ञान को भिन्न माना गया है और दूध के मत में क्या है कि वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति और अज्ञान एक है है ना ये ये दोलिए फिर क्या है की बहुत बहुत झूठ बोलना पड़ता है लोगों को बहुत बहुत झूठ बोलना पड़ता है अब देखो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है न आप बताइए रज्जु सर्प जैसा जो है ना उनके यहाँ संसार है तो आप बताइए की जब भी रज्जु का ज्ञान हो जाएगा तो सर्प रहेगा, नहीं रहेगा। तो आप बताइए उस मत में जिस मत में रज्जु सर्प की समान जो है जगत है तो ब्रह्म के ज्ञान होने पर सब कुछ रहेगा सब कुछ सो विद्या से करते थे ब्रह्म में जैसे रजू में सर्फ आदि अविद्या से कल्पित है और ब्रह्म में सब कुछ अविद्या से कल्पित है तो ब्रह्म का ज्ञान होने पर जगत रहेगा तो ब्रह्म के ज्ञान होने पर जो रहित नहीं तो ब्रह्म के ज्ञान तो से सब का ज्ञान एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा संभव है क्या उस मत में विवर्षवाद के मत कुछ संभव नहीं है ये बहुत सारी ऐसी है जो एक मानने से ऐसा ऐसा अच्छा विवर्षवाद में क्या है आत्मा का साक्षात्कार होने पर रज्जू सर्प जैसा सब कल्पित है जीव कल्पित है ईश्वर भी कल्पित है शास्त्र भी कल्पित है गुरु कल्पित है सब कल्पित है तो आत्मा को तो साक्षात्कार होने पर ये ईश्वर रहा तो भक्ति होगी कद्दू होगा क्या भक्ति तो जो भक्ति करने वाले हैं, उनके मत मतलब में रज्जू सर्प जैसा कुछ भी कर ये ध्यान रखिएगा संभव ही नहीं कुछ भी रहेगा ही नहीं रज्जु बदलाम होने पर सच नहीं रहेगा वो जिस मत में कल्पित है तो आत्मा साक्षात्कार होने पर रहेगा ही नहीं क्या होगा तो वो वो एक है इसकी विवर्थवाद थी इसलिए योग दर्शन में विवर्धवाद नहीं माना गया और विवर्धवाद का प्रतिपादन वेदों में नहीं है आत्मकृत्य सूत्र क्या है परिणाम परिणाम सूत्र है ना तो परिणाम ब्रह्म सूत्र में है और छानदान्त है यथा सौम्य के मृतघट दृष्टान वाद में ध्यान देना परिणामवाद तो वैदिक तो है और परिणाम वाद को बौद्धों ने दूषित किया तो करना क्या क्या यह था कि दोषो का परिहार करना चाहिए तो फिर बौद्ध प्रच्छ बौद्ध बन करके खुद जो है ना परिणामवाद पर दोषारोपण करके बौद्धों का विवधवाद स्वीकार कर लिया आपके शरीर की बाल्यावस्था यमुनावस्था जरावस्थाएं होती है उससे आत्मा का को कोई विकार होता है क्या तो ये अचेतन जगत का परिणाम होने पर कुछ चेतन का विकार हो जाएगा क्या जा? तो क्या क्या हो जाता है परिणाम हो जाएगा शरीर की अवस्थाएं होती है बाल्यावस्था जरा जरावस्था तो चेतन में विकार होता है क्या इसमें है तो वैसे ही जो है संसार की जो प्रकृति की अवस्था का परिणाम होने पर भी छोटे शरीर का तो बड़े शरीर के ऊपर परिणाम हो युवन शरीर का वृद्धावस्था वाले शरीर में परिणाम हो गया अचेतन में बिखार नहीं हुआ ना तो अचेतन का इन रूपों में परिणाम होने पर भी उसमें क्या बिगाड़ आ तो ऐसे परिणामवाद पक्ष में दो, बहुत ने दोष दिया है परिणामवाद वैदिक है उसमें बहुत ने दोष दिया है तो दोष का परिहार करने की बजाय उन्होंने क्या दिया प्रच्छ बनकर विवर्षवाद को ही मान लिया परिणामवाद में दोष नहीं लगे ऐसा हो गया है मतलब बौद्धों पर ठीक ठीक ये प्रतिकार नहीं कर सके बताया ना कल युग का स्वभाव ऐसा था उतना करना ही उनके लिए बहुत था तो ये इतना ही कहना है कि योग दर्शन हम पढ़ा रहे हैं योग दर्शन की प्रक्रिया छुट्टी सम्मत है विवर्धवाद छुट्टी सम्मत नहीं है और सर दर्शनों में सबसे कमजोर विवर्धवा मत है सबसे ज्यादा तुच्छ सबसे ज्यादा दूषित सबसे ज्यादा कमजोर बालू का माल जैसा उससे योग दर्शन उसकी अपेक्षा बहुत खुश है बहुत मजबूत है उसकी अपेक्षा सब मजबूत है तो बहुत है क्योंकि तो छुट्टी में नहीं है जिन दस उपनिषदों को प्रमाण मानकर आचार्यों ने भाषण लिखे हैं कहीं विवर्त कहीं ये भी छुट्टी विवर्त का समर्थन नहीं करती गीता भी नहीं करती है गीता में कहीं रजू शर्त वगैरह आया है, है। अधिष्ठान दस्त आया है ना सूत्र में मूल में है न गीता में है न उपनिषदों में है जो शब्दों को डा करके इधर कर दिया गया है मूल शास्त्र भाषी दर्शन में कुछ भी नहीं है अब देखेंगे पाठ तो हमारा बताने का तात्पर्य यह है की कृतार्थम प्रति नष्टम अति की मुक्त के प्रति वो क्या है कि की नष्टी होने पर भी नष्ट नहीं हुई है क्योंकि वो अन्य के प्रति भी साधारण रूप से विद्यमान है अन्य के प्रति भी साधारण रूप से विद्यमान है आप आंख बंद करके बंद बैठ जाए तो आपको संसार नहीं दिखाई देगा संसार का अभाव हो गया तो ज्ञानी को क्या होता है की ज्ञानी का अज्ञान निवृत्त हो गया अज्ञान के कारण संसार के साथ संबंध था तो अज्ञान के निवृत्त होने से संसार के साथ संबंध ही समाप्त हो जाएगा यही मतलब है ना संसार तो थो थोड़ा समाप्त हो जाएगा संसार थोड़ा तो समाप्त हो जाएगा यदि संसार ही समाप्त होता तब तो ये विवर्षवादियों को उपदेश करना अभ्यर्थी हो गया उनको ज्ञान हो गया तो चेला चले कोई रहे तो किसको आप उपदेश करते हैं किसको आप पढ़ा रहे हैं किसको लिख रहे हैं तो आप अज्ञानी ही रहेंगे ज्ञानी होते तो कोई रहते ही नहीं आपके लिए है ना अब कहें कि बिंद जैसे बोलो कुछ ऐसा बोलो तो बताइए कोई अपने दर्पण में मुख में को देखकर उपदेश करे तो उसको बुद्धिमान कहा जाएगा जा या कहा जाएगा? जा। दर्पण में मुख है ना अपना उसको उपदेश करने वाले को मूर्ख कहोगे की बुद्धिमान कहोगे तो वास्तव में कोई समझने वाला है उसको उपदेश किया जाता है तो वो है ही तो निपृत कहा होगा तुम्हारे ज्ञान से पूछिए ये कुछ नहीं है योग शास्त्र में प्रक्रिया अपने में ठीक है वो सब बिल्कुल सबसे संतोष शास्त्र है कोई दम नहीं है उसमें विवसवाद में और ये सब समय का प्रभाव है सनातन धर्म का ह्रास होना है ना तो ह्रास का कारण ही दिवस वर्ग घुस गया है और कुछ नहीं है बौद्ध शास्त्र पढ़कर देखो बौद्ध प्रक्रिया में विवसवाद है ऐसा ही शंकर ने बहुत अच्छा काम किया कल शंकराचार्य को बताया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनका ठीक लेकिन उसके आगे जो चिंतन किया है दूसरे भक्ति पक्ष के आचार्यों ने अभी से उसमें ज्ञानेश्वरी में जैसा भक्ति का प्रतिपादन है शंकर भक्त में कहीं मिलेगा पढ़ते-पढ़ते कुछ है हम कल पता वो कर ही नहीं सके समय का प्रभाव था गुरुवाणी में कितना है ऐसा कहीं नहीं तो वो कर नहीं समय का प्रभाव था उस समय शंकराचार्य नहीं कोई दूसरे महापुरुष होते वो भी नहीं कर पाते समय ऐसा था समय ही ऐसा था उन्होंने बहुत बड़ा काम किया समय के अनुसार करना पड़ता है ये मतलब है सब देखेंगे अपना योग शास्त्र के शंकर भी क्या करते हैं सूत्रकार से कोई तो यथावत कर देते हैं बाद में फिर तात्पर्य जो बताते हैं वो फिर समय बता देते हैं कृतापर्य इसमें, इसमें। कृतार्थम प्रतिष्टम तरण्य साधारण है नष्ट होने पर भी अनष्ट है मतलब नष्ट जैसी होने पर भी उसके प्रति आदर्शन को प्राप्त हुई है रस नहीं है ना हाँ जैसे अदर्शनम लोपा का क्या किया है विद्यमान का अदर्शन का से क्या है सुनाई न देना सुनाई न देना है ना, तो वही दिखाई न देना है यहाँ पर अब जैसे ध्यान देना एक जैसे परिणामवाद है ना योग शास्त्र का तो प्रसंगानुसार एक बात हम और बताते हैं जो कहते हैं ना जब यदि कहे की ब्रह्म ज्ञान होने से क्या हुआ सबका नाप हो गया तो क्या रहेगा ब्रम्ह रहेगा ब्रह्म का ज्ञान रहेगा कोई कहे ऐसा शंका करते हैं तो कैसे हैं देखो जिस प्रकार अग्नि काष्ट को जला करके स्वमनिगृत हो जाती है कुछ रहता है वैसे ब्रह्माकार क्या समग्र प्रपंच को निवृत्त करके स्वयं हो जाती है यही कहा जाता है ना अग्नि काष्ट को जलाकर स्व हो जाती है कुछ रहता है अच्छा जी अब बताइए जब ये अग्नि काष्ट को जलाती है तो राफ रहती की नहीं रहती धुआं आकाश में जाता है कि नहीं जाता और उषमा गर्मी होती की नहीं होती तो रात धुआमा की निवृत्ति होती है क्या तो फिर कुछ नहीं रहता है जो परिणाम ही उसका हो जाता है तो परिणाम ही तो सब वही है तो फिर समझ लेना तो परिणाम का अग्नि को जला अग्नि काष्ट को जलाकर स्वनिवृत हो जाती है वैसे ब्रह्माकार वृत्ति प्रपंच की निवृत्त करके स्वनिवृत्त हो जाती है तो अग्नि काष्ट को जलाकर स्वनिवृत्त हो जाती है तो कुछ नहीं रहता है वहाँ क्या क्या रहता रहेगी धुआं आकाश में जाएगा धुआं जाएगा धुआं होगा अग्नि होगी उसमें गर्मी भी होगी ऐसा प्रकृति तो मिल जाएगा सब तो कुछ नहीं रहेगा ये, ये क्या है जो आंख अंधा होगा वही मान लेगा सुनकर कुछ नहीं रहता है तो दृष्टांत सब खत्म हो जाते हैं ऐसा है। तो जो, जो ब्रह्माकार वृत्ति क्या है ये ब्रह्म कौन है परमात्मा है परमात्मा के आकार की वृत्ति यही परमात्मा की भक्ति है ये हमेशा बनी रहती है जाने वाली नहीं है लेकिन कैसे रहती है क्या रहती है ये भक्ति शास्त्र के द्वारा ही समझेंगे आपको ऐसा तो नहीं समझ पाएंगे है नो रहती, रहती है। हमें तो योग शास्त्र पढ़ाना है तो हमें इतना ही बताना है कि वो संसार का नाश नहीं होता ज्ञान नहीं होता इतना ही हमको कहना है कुछ नहीं बना रहता है यहाँ तो ईश्वर तक करना ना लेते हैं जिन्होंने पढ़ा है पंचदसी तत्व को सुनकर दोनों की उपाधि निगरी हो गई न जीव रहा न ईश्वर पढ़ा तो ईश्वर नहीं कहा तो संसार को कौन चला रहा है यह तो मान लो आज तक किसी को ज्ञान हुआ नहीं और यदि ज्ञान हुआ तो तुम्हारी प्रक्रिया ही झूठी है ईश्वर नहीं रहा तो नहीं तो तो तो है ना तो ये तो यह सब सब असंगत बात हैचार्य कहीं भी तत्व का एहसास नहीं किया है तत्व का छो के है ना आचार्य शंकर ने ऐसा से किया नहीं पंचदी कारो प्रकरण ऐसा उठा फुलटा कर लिया सब शंकर आचार्य से कुछ बोलते ही नहीं है और फिर तो मसी जो है ना आज पीछे प्रकरण को देख कर वही अर्थुस्तर निकलता है अब वह फूल सिद्ध हो जाता है ये विचार करके देखो आज तक किसी को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ज्ञान होता तो ईश्वर रहता है तो कौन चला रहा है यदि कह ज्ञान अस्त हुआ है इसका मतलब ज्ञान हुआ है ईश्वर भी है तो तुम्हारी प्रकृति है जो तुम ईश्वर का नाथ मान रहे हो के रुपाधी तो योग दर्शन में जो है ना ईश्वर भी रहता है ये कहा गया है वो प्रकृति ये रहती है अनादिंद प्रचलता ही रहता है और जिसको भगवान के शरण में जाते हैं या जिसको भी जो होती है वो मे जाती तो है ऐसा और देखेंगे आगे तो संयोग वक्स में आई मेरी मैं बोला हूँ सब ध्यान से सुनना ये बातें कहीं आपको मिलेगी नहीं हाँ आप पचहत्तर साल पढ़ते पढ़ाते रहिए हम जो बोलते हैं कोई आपको नहीं बताएगा ये मैं आपको बताई देता हूँ संयोग स्वरूप संयोग स्वरूपयाद्रम संयोग स्वरूप अभिज क्या है अभिधिक सया संयोग का स्वरूप बताने की इच्छा से संयोग का स्वरूप बताने की इच्छा से किसका संयोग है? दृष्टा और का संयोग। दृष्टा और का। संयोग स्वरूप बताने की इच्छा से यह सूत्र प्रवृत्त होता है यह सूत्र क्यों प्रवृत्त होता है संयोग का स्वरूप बताने की इच्छा से संयोग का स्वरूप कहने की इच्छा से यह सूत्र प्रवृत्त होता है सूत्र देखेंगे स्वस्मी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग देंगे स्वशक्ति और स्वामी शक्ति है ना स्वामी शक्ति कौन है आपका चेतन पुरुष और स्वशक्ति कौन है आपका दृश्य द्रिस बुद्धि दृश्य बुद्धि है ना स्व शक्ति शक्ति का अंदर दोनों के साथ है स्वशक्ति और स्वामी शक्ति स्वशक्ति का दृष्टि बुद्धि स्वामी शक्ति कर संयोग या दृष्टि और दृष्टा का संयोग है ना दृश्य और दृष्टा का संयोग लगाइए या ऐसा लगाना है दृश्य और दृष्टा के स्वरूप के ज्ञान के लिए स्वरूप हेतु है ना स्वरूप के ज्ञान के लिए किसका स्वरूप हाँ दृश्य और दृष्टा के स्वरूप के ज्ञान के लिए संयोग होता है किसका संयोग होता है दृष्टा और दृश्य का संयोग होता है दृष्टा और दृश्य का संयोग क्यों होता है किसके स्वरूप के ज्ञान के लिए दृष्टा और दृश्य के स्वरूप के ज्ञान के लिए यहाँ स्वशक्ति से क्या लेना है दृश्य स्वशक्ति से क्या लेना है दृश्य और स्वामी से क्या लेना है चेतन शक्ति चेतन पुरुष दृष्टा है ना तो लगाएंगे दृश्य तथा दृष्टा पुरुष के स्वरूप के ज्ञान के लिए इन दोनों का संयोग होता है किसका संयोग का, हो का संयोग होता है इन दोनों के स्वरूप के ज्ञान के लिए किसका दृश्य के स्वरूप का ज्ञान हो जाए और दृष्टा चेतन के स्वरूप का ज्ञान हो जाए दृश्य का ऐसा है त्रिगुणात्मक है हे है बंधनकारक है ऐसा और जो पुरुष का और पुरुष का स्वरूप कैसे जानेंगे की ये जड़ से भिन्न है चेतन है साक्षी है ज्ञान है है ना ये त्रिगुण से पर है इस में हो जाएगा। अब देखेंगे इसी के स्पष्टीकरण के लिए जो है भक्त है पुरुषा स्वामी दृश्यना स्वेना दर्शनार्थ क्या है यहाँ पे दर्शनार्थम संयुक्त तो लगाएंगे पुरुष स्वामी दर्शनार्थम स्वे न संयुक्त है यहाँ पर देखिए भाई आप ये सूत्र में स्वामी शक्ति आया है ना स्वामी शक्ति से क्या लिया यहाँ पे स्वामी और स्वामी कैसे पुरुष स्वामी शक्ति से क्या लेना है स्वामी और स्वामी कौन है पुरुष स्वामी हो गया पुरुष है और सूत्र में जो स्वशक्ति आई है ना तो स्वशक्ति के लिए क्या लिखा यहाँ पर स्वेन है ना पुरुष हाँ स्वामी ने क्या लिखा है स्वेन और स्वेन करतेमी करते तो स्वेन है तो लगाएंगे पुरुष से ये स्वामी अर्थात पुरुष से स्वामी अर्थात पुरुष से दर्शन पुरु के लिए दर्शन करते है अनुभव साक्षात्कार कि पुरुष से साक्षात्कार के लिए दृष्टि के साक्ष है पुरुष ज्ञान के लिए दृश्य के साथ संयुक्त होता है दृष्टा पुरुष से दृष्टा पुरुष से ज्ञान के लिए किसके साथ संयुक्त होता है दृष्ट के साथ दृश्य के साथ कौन संयुक्त होता है दृष्टा पुरुष क्यों संयुक्त होता है दर्शनार्थम दर्शन करते ज्ञान के लिए तो सूत्र में उपलब्धि हेतु आया है ना उपलब्धि हेतु का क्या हो गया दर्शनार्थम है ना दर्शन के लिए ज्ञान के लिए तो किसके ज्ञान के लिए इन दोनों के स्वरूप के ज्ञान के लिए है ना दर्शनार्थन का अनियो द्वयो हो अनयो दर्शनार्थन इन दोनों के स्वरूप के ज्ञान के लिए लग जाएगा तस्माद है इसलिए या ऐसा संयोग होने से इस कारण से दृश्य से उपलब्धि या होगा दृश्य से या उपलब्धि दृश्य की जो उपलब्धि है वह भोग है दृश्य की जो उपलब्धि है वो क्या है दृश्य जो प्रपंच की उपलब्धि उपलब्धि का क्या है दर्शन या ज्ञान दृश्य का अनुभव दृश्य प्रपंच का ज्ञान यही क्या है आपका भोग है ध्यान देंगे संक्षेप में योग दर्शन की प्रक्रिया तो वास्तव में यह है कि जो अनुभव होते हैं वो कैसे होते हैं सब कुछ सिर्फ है तो दृश्य का अनुभव विषय का अनुभव है जो गुणात्मक कोई विषय आपका अनुकूल है कोई प्रतिकूल है तो अनुकूल जो अनुकूल विषय होगा ना तो उसका कैसा ज्ञान होगा अनुकूल अक्वेन कोई ज्ञान अनुकूल होता है कोई ज्ञान प्रतिकूल होता है प्रिय वस्तु का ज्ञान कैसा होता है अनुकूल और सर्प का शत्रु का ज्ञान कैसा होगा तो ध्यान देना अनुकूल किसी विषय का अनुकूल अवन होने वाला ज्ञान ही सुख है ये योग प्रश्न तृतीय बोलना हो क्योंकि त्रिगुणात्मक माना गया है कुछ ज्ञान भी त्रिगुनात्मक है वृत्ति है तो किसी विषय का अनुकूल होने वाला ज्ञान क्या है सुख है सुख रूप ज्ञान और किसी विषय का प्रतिकूल होने वाला ज्ञान क्या है दुख है तो दुख रूप ज्ञान होगा और कोई वस्तु ऐसी होगी जो मूल जनक होगी ना उसका होने ज्ञान कैसा होगा मोरु होगा तो ज्ञान ही सुख दुख मोरु हो ना जैसे की अपने का अपने पुत्र का अपनी वस्तु का ज्ञान कैसे होगा अनुकूलत्वन तो वो ज्ञान कैसा होगा सुखरूप होगा है ना सुखरूप दुख रूप और मोहरूप तो ना ज्ञान तो सभी ज्ञान भी त्रिगुणात्मक हो गए तो यहाँ पर दर्शन का ये ये सूत्र में उपलब्धि है ना उस कारण दृश्य से या उपलब्धि दृश्य का जो अनुभव है वो भोग है तो अनुभव या तो सुखरूप या तो दुख रूप हमने बता दिया सुखरूप दुख रूप या मोहरूप बता समझ यही बात हमारे की दृश्य का जो ज्ञान है वही भोग है क्योंकि कोई ज्ञान सुखरूप कोई ज्ञान दुख रूप कोई ज्ञान मोयभोग तो सुख दुख का ज्ञान या सुख दुख का अनुभव भी तो भोग है इस पर सो क्या विषय तस्मात तो का इसलिए दृश्य से उपलब्धि या से या उपलब्धि दृष्टि की जो उपलब्धि है या दृश्य का जो ज्ञान है वो क्या है भोग है दृश्य का अनुभव भोग है ठीक है तो अब ध्यान देना दृश्य से उपलब्धि दृश्य का ज्ञान दृश्य का ज्ञान मतलब दृश्य के स्वरूप का ज्ञान दृश्य के हाँ दृश्य के स्वरूप का ज्ञान क्या है भोग है तो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा है ना कि स्वरूप के ज्ञान के लिए संयोग होता है तो दृष्ट के स्वरूप का ज्ञान क्या है भोग तो भोग के लिए संयोग हो गया दृष्टा दृष्टि का संयोग किसके लिए कहा गया भोग के लिए अब अभवर्ग के लिए या तू दृष्टु स्वरूपोपलब्धि सोपवर्गा या तू दृष्टु स्वरूपोपलब्धि सह अपर्गा तू या किंतु जो किंतु जो दृष्टा स्वरूप का अनुभव है उपलब्धि करते दर्शन या ज्ञान या साक्षात्कार किंतु जो दृष्टा के स्वरूप का साक्षात्कार है वह अपवर्ग है तो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि उपलब्धि कर रहे ज्ञान साक्षात्कार दर्शन तो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि विवेकु जो दृष्टा स्वरूप की विवेक ज्ञान है वह क्या है अपवर्ग तो दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान अपवर्ग का साधन है इसलिए इसको अपवर्ग कह दिया ये बात पहले ज्ञान है ना किन्तु जो दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान है वो क्या है अपवर्ग है तो अब आप ये बताइए स्वरूपोपलब्धि जब स्वरूप से लेंगे दृष्टा के स्वरूप okay. तो दृष्टा तुरु के स्वरूप का ज्ञान दृष्टा के स्वरूप के ज्ञान को अभी क्या कहा गया अकवर्ग तो दृष्टा के स्वरूप के ज्ञान के लिए संयोग होता है मतलब अपवर्ग के लिए संयोग होता है और कहते किसके लिए संयोग बताया पूर्ण समझी में रोग के संयोग हो अपवर्ग के लिए संयोग है ना तो ये है कि दोनों के स्वरूप के ज्ञान के लिए इन दोनों का संयोग होता है यदि बुद्धि के साथ अचे पदार्थ के साथ पुरुष का संयोग ना हो तो ना तो कर फल का भोग होगा और न ही मुक्त अकबर की साधना हो पाएगी आगे देखेंगे दर्शन कार्य अवसान संयोग दर्शनम योग से कारण उत्तम दर्शन कार्य अवसान संयोग है दर्शन कार्य है ना यहाँ ध्यान देंगे दर्शन रूप कार्य तो दर्शन कार्य अवसानम दर्शन रूप कार्य होने पर समाप्ति है जिसकी दर्शन मतलब ध्यान लेना कि पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए मतलब क्या दृष्टि से भिन्न दृष्टि भिन्न पुरुष के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए तो फिर क्या होगा की फिर दृष्टा उदृष्टि का संयोग नहीं पाएगा नहीं रह पाएगा आत्म साक्षात्कार के बाद दृष्टा उदृष्टि का संयोग रह पाएगा तो दर्शन रूप कार्य होने दर्शन रूप कार्य होने पर किसकी समाप्ति हो जाएगी संयोग की तो लगाएंगे दर्शन रूप कार्य होने पर दर्शन रूप कार्य होने पर समाप्त होने वाला दृष्टा और दृष्टि का संयोग है लग जाएगा दर्शन रूप कार्य यहाँ किसका दर्शन दृष्टा के स्वरूप का किसका दर्शन हाँ दृष्टा के स्वरूप का दर्शन रूप कार्य से समाप्त होने वाला संयोग है लग जाएगा तो दर्शन होने पर संयोग रहेगा किसका संयोग नहीं रहेगा दस टावृत का संयोग कब नहीं रहेगा दर्शन हाँ दसा का दसा के स्वरूप का दर्शन होने पर दृष्टा के स्वरूप का दर्शन का कार्य कहा गया है ना इस प्रकार तो दर्शन होने पर संयोग नहीं रहेगा तो क्या होगा वियोग हो जाएगा दस्टा उदृष्ट का क्या हो जाएगा दोनों अलग अलग हो जाएंगे इस प्रकार दर्शन वियोग का कारण कहा गया इस प्रकार दर्शन क्या है हाँ इस प्रकार दर्शन वियोग का कारण कहा गया किसका वियोग हो जाएगा दृष्टा और तो दृष्टा और दृष्टि के वियोग का कारण क्या हो गया दर्शन दर्शन कर रहे यहाँ पर विवेख्या साक्षात्कार दृष्टा के स्वरूप का साक्षात्कार विवेख्या दृष्टा के स्वरूप का साक्षात्कार विवेख्या है न तो अब ध्यान देना वियोग का कारण क्या हो गया दर्शन तो फिर संयोग का कारण क्या हो जाएगा संयोग के मतलब उपलब्ध उन दोनों के स्वरूप के ज्ञान के लिए क्या हुआ संयोग हुआ है और यदि अविद्या नहीं होती तो फिर क्या स्वरूप ज्ञान की आवश्यकता पड़ती संयोग होता तो अविद्या ही मूल ध्यान रखना अविद्या के लिए यहाँ अविवेक समझाता हो योग आगे ध्यान देंगे मूल अविद्या है अविवेक है आगे ध्यान देंगे दर्शनम अदर्शनम के प्रतिगुण ली कि दर्शन आदर्शन का प्रतिद्वंदी है प्रतिद्वंदी कर विरोधी दर्शन कर से ज्ञान या साक्षात्कार अदर्शन कर से अज्ञान या अविद्या कि ज्ञान अज्ञान का विरोधी है ज्ञान अज्ञान क्या है प्रतिद्वंदीकर से विरोधी ज्ञान अज्ञान का विरोधी इसलिए अदर्शनम संयोग निमित्तम उत्तम इसलिए अज्ञान ज्ञान अज्ञान का विरोधी है तो जो है ना दर्शन किसका कारण है बोलो दर्शन अभी किसका कारण कहा गया दर्शन मतलब ज्ञान ज्ञान वियोग का कारण हो गया तो वो लोग संयोग का कारण क्या हो जाएगा ठीक है अज्ञान या आदर्शन क्योंकि जब वियोग का कारण हो गया दर्शन तो फिर वो संयोग का कारण क्या हो जाएगा आदर्शन तो वही बता रहे हैं दर्शन और ज्ञान अज्ञान का विरोधी है इसलिए आदर्शन संयोग का कारण कहा गया आदर्शन क्या कहा गया अदर्शन का अर्थ क्या है अभिज्ञा अभिज्ञा संयोग का कारण कही गई मिल गए है अब इसके कारण ही बंधन है इसलिए मुक्ति के लिए क्या स्वरूप के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है चले इसलिए अज्ञान दोनों के संयोग का कारण कहा गया न अत्र दर्शनमोक्षण ध्यान देना मोक्ष किससे होता है बोलो दृष्टा के, के स्वरूप होता है नाष्यकार कहते हैं की दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है यहाँ पर लेना की मतलब दृष्टा के स्वरूप का दर्शन मोक्ष का साक्षात नहीं है क्या कहेंगे वो का साक्षात कारण नहीं है कारण है पर साक्षात्कार की ज्ञान होने पर अब ज्ञान होने पर अज्ञान निवृत्त होने से मोक्ष होगा तो या ऐसे ही हो जाएगा ज्ञान से मोक्ष ज्ञान से ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने पर मोक्ष होगा इसलिए जो है ना तो ज्ञान हुआ फिर अज्ञान निवृत्त हुआ फिर मोक्ष हुआ तो मोक्ष का अव्यवाहित कारण ज्ञान हुआ इस बीच में तो ये आ गया ना अविद्यानिवृत्ति अविद्यानिवृत्ति ही व्यवहित कारण हो गई वही कारण हो गई तो यहाँ जो कहते हैं भाष्यकार दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है मतलब दर्शन मोक्ष का साक्षात क्या है अव्यवाहित कारण नहीं है मोक्ष का अव्यवाहित कारण नहीं है अथवा तो साक्षात्कार नहीं है क्योंकि बीच में आ गया ना एक परम्परिया कारण बन गया था अविद्या को लेने पर अविद्या बीच में आने पर वो परम्परिया कारण हो गया यहाँ पर ध्यान देना दर्शन मोक्ष का अव्योहित कारण नहीं है दर्शन मोक्ष का अव्योहित कारण नहीं है इसको ही भाष्यकार समझाते हैं। आदर्शना अभावा दे बंदा भावा दर्शन का मतलब ज्ञान ज्ञान तो होने पर अज्ञान रहेगा तो ज्ञान होने पर क्या होगा अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान होने पर क्या होगा ज्ञान होने आरोप अज्ञान की निवृति होगी या अज्ञान का अभाव होगा तो वही है अभावा देव अज्ञान का अभाव होने से ही अज्ञान का अभाव कब होगा हाँ ज्ञान से तो ऐसे अज्ञान का अभाव होने से ही बंधन का अभाव होता है अज्ञान का अभाव होने से ही बंधन का और और बंधन का अभाव भी मुख्य है तो जब बंधन का अभाव भी मोक्ष है तो बंधन का अभाव रूप मुक्ष किससे हुआ अज्ञान के अभाव से तो अज्ञान का अभाव भी अव्यवाहित कारण हुआ और अज्ञान का अभाव किससे हुआ हाँ तो अज्ञान के अभाव का अव्यवाहित कारण हुआ ज्ञान वही कारण हुआ अज्ञान का अभाव अज्ञान की निवृत्ति बस यही है आगे ध्यान देंगे से भावे बंध कारण से नास दर्शनस्थ भाव्य दर्शन से भावे कि दर्शन के होने पर या ज्ञान के होने पर ज्ञान के होने पर, पर बंधन के कारण अज्ञान का नाश होता है पंखी लगेगी बंधन का कारण क्या है अज्ञान ज्ञान दर्शनस्थ भावे भावे कर है ना दर्शन ज्ञान का सद्भाव होने पर या ज्ञान के होने पर ज्ञान के होने पर बंधन के कारण अज्ञान का नाश होता है करते इस कारण इस कारण दर्शन या ज्ञान को कैबल्य का कारण कहा जाता है दर्शन या ज्ञान को कैबल्य का कारण कहा जाता है शब्दों पर ध्यान देना ज्ञान के होने पर क्या होता है बंधन के कारण अज्ञान का नाश तो अज्ञान का नाक होने पर बंधन रहेगा तो इसलिए दर्शन या ज्ञान को कैबल्य का कारण कहा जाता है या मोक्ष का कारण कहा जाता है मोक्ष का कारण कहा जाता है पर अब वही कारण है क्या यही मतलब है किम क्या इधम अदर्शनम नाम क्या इदम किम क्या किम क्या इदम आदर्शनम नाम क्या इदम आदर्शनम नाम किम और यह आदर्शन आदर्शन किसका नाम है अदर्शन ये अदर्शन किसका नाम है अदर्शन का मतलब अज्ञान चल है ना अदर्शन मतलब अज्ञान अज्ञान के कारण विवेक इसके कारण ये बंधन है ना तो अदर्शन क्या है इसको संजो ये अदर्शन नाम क्या है तो बताते हैं किम गुणा नाम अधिकारा इसमें कई विकल्प उठाए गए हैं। पहला विकल्प है किम गुणा नाम अधिकारा अधिकारा का अर्थ यहाँ पर करेंगे कार्यारंभ सामर्थन क्या गुणों का कार्यारंभ सामर्थ्य गुणों का कार्य आरम्भ करने का सामर्थ अदर्शन है अज्ञान है अधिकार का क्या अर्थ है कार्य आरंभ आरम्भ सामर्थ्य कार्य का आरंभ करने का सामर्थ्य या कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य कार्य को उत्पन्न करने का तो ये सामर्थ्य किसका होगा गुणों का सामर्थ्य होगा गुणों हो का तो सामर्थ्य के आश्रय तो गुण होंगे और ये सामर्थ्य से क्या होगा नहीं सामर्थ्य से क्या होगा कार्यारंभ सामर्थ्य है ना कार्य आर सामर्थ कर कार्य को आरंभ करने का सामर्थ्य या कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य कार्य को तो सामर्थ्य है तो वो होगा पर इस सामर्थ्य के होने पर क्या होगा कार्य की कार्य की उत्पत्ति होगी कार्य आरंभ सामर्थ्य कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य कार्य को कार्य की उत्पत्ति करने का सामर्थ्य सामर्थ्य किसका है अब इस सामर्थ्य के होने आरोप क्या होगा कार्य हाँ। की तो कार्य की उत्पत्ति होगी तो ध्यान देना कार्य की उत्पत्ति करने का सामर्थ्य जो गुणों में है वह गुण ही वो सामर्थ्य ही क्या आदर्शन है ध्यान देंगे जब देखें ध्यान देना ये आदर्शन मतलब अज्ञान अज्ञान तो क्या है कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है क्या कि गुणों में ऐसा सामर्थ होने ऐसी क्या है ये कार्य उत्पन्न होता रहता प्रकृति से महात अहंकार है तर्मात्राए ये सब संसार चलता रहता है बताई सुन अभी भी जो जय इंद्रिय से जो क्रिया हो रही है तो गुण ही तो कर रहे हैं जय इंद्रिय भी क्या है गुण है तो गुणों में जो कार्य को उत्पत्ति कर उत्पन्न करने का सामर्थ्य है क्या वो सामर्थ्य अज्ञान है बताई समझ ऐसा सबको चाहिए गुण ही तो है कहा गया किम गुणा नामा दृष्ट रूप से स्वामीना दर्शित विशेष प्रधान चित्त से अनुपाद ये अदर्शनम नाम ना दर्शनम नाम की पहला विकल्प तो हो गया अब दूसरी विकल्प है बताते दृषि रूप से स्वामी ना दृषि रूप स्वामी मतलब चेतन पुरुष चेतन पुरुष से यहाँ दर्शित विषय का अर्थ करेंगे दर्शिता विषय एन दर्शित विषय ए ने विषय दिखाए जाते हैं जिसके द्वारा है। या ऐसा कर लेना पुरुष दर्शिता विषय एल पुरुष को विषय दिखाए जाते हैं जिसके द्वारा किसके द्वारा बुद्धि के द्वारा है ना तो दर्शित विषय का लिए भी शब्द आया है लेकिन दर्शित विषय से जो है ना प्रधान चित्त लिखा है ना तो, है। है है? है? तो प्रधान चित्त का विशेषण है प्रधान चित्त लिखा है आगे है? तो यहाँ पर प्रधान ये जो है ना प्रधान चाचित प्रधान चित्त ऐसा जो है कर्मधारय समास है प्रधान चित्त जो है ना अपने वृत्तियों की अपेक्षा प्रधान है ना न कारण्य को प्रधान कहा गया है कार्यों की अपेक्षा प्रधान है कारण अब ध्यान देना अथवा दृढ़ रूपिना तो करते है चेतन पुरुष अथवा चेतन पुरुष को चेतन पुरुष के चेतन पुरुष को विषय अर्पित करने वाले प्रधान चित्त का वृत्ति रूप से उत्तर देना होना प्रधान चित्त का अनुपादा है न प्रधान चित्त का वृत्ति रूप से उत्तर लेना होना दोबारा लगाएंगे दूसरी रूप स्वामीनागर है चेतन पुरुष के लिए या चेतन पुरुष को विषय अर्पित करने वाले चेतन पुरुष को विषय कौन अर्पित करता है बुद्धि बुद्धि अर्चित देखिए तो चेतन पुरुष को विषय अर्पित करता है कौन चित्त या बुद्धि बुद्धि अपने में प्रतिबिंबित विषय को किसी अर्पित कर, कर देती है ये अच्छा। अभी तो देखेंगे चेतन पुरुष को विषय अर्पित करने वाले प्रधान चित्त प्रधान चित्त का वृत्ति रूप से उत्पन्न न होना प्रधान चित्त का व्यक्ति रूप से उत्पन्न न होना तो प्रधान चित्त का वृत्ति रूप से उत्पन्न होना तो चित्त की जब वृत्ति रूप से उत्पत्ति होगी चित्त की वृत्ति रूप से उत्पत्ति होगी मतलब वृत्ति की उत्पत्ति तो वृत्ति की उत्पत्ति तो वृत्ति ही तो, तो, तो ज्ञान है घटाकार वृत्ति घट ज्ञान पटाकार वृत्ति क्या है पट ज्ञान और दृश्य बुद्धि से भिन्द पुरुष का ज्ञान क्या है विवेक ये क्या है विवेक तो एक तो विवेक ज्ञान हो गया जो पुरुषाकार ज्ञान है दृष्ट बुद्धि से भिन्न जो पुरुषाधार वृत्ति है पुरुष का ज्ञान है वो तो विवेक क्षति हो गयी और क्या है और किसका ज्ञान घटपटा घटपट आ ज्ञान है तो ये दो प्रकार के ज्ञान हो गए और दोनों प्रकार के ज्ञान का अभाव क्या हो जाएगा अज्ञान अगर सन अज्ञान हो जाएगा अथवा चेतन पुरुष को विषय अर्पित करने वाले प्रधान चित्र बुद्धि की वृत्ति रूप से उत्पत्ति न होना बुद्धि की वृत्ति रूप से उत्पत्ति और वृत्ति रूप से उत्पत्ति न होना मतलब ज्ञान रूप से उत्पत्ति न होना वृत्ति ही तो क्या है ज्ञान है वृत्ति रूप से उत्पन्न न होना मतलब ज्ञान रूप से उत्पन्न तो क्या हो जाएगा अज्ञान बताइए घटाता घटाता है तो वो अज्ञान है ना तो वृत्ति रूप से उत्पन्न न होना अज्ञान है क्या तो ये अज्ञान किसका हो जाएगा फिर का वृत्ति रूप से उत्पन्न न होना क्या है अज्ञान है दूसरा विकल्प हुआ ना और दूसरे विकल्प का ही तात्पर्य बता रहे हैं ये उसका अभिप्राय है स्वस्थिन दृश्य विद्यमान में यो दर्शन अभाव स्वस्मिन कर्त दृष्टि स्वाकर्थ दृष्टि है ना स्वाकर्त दृश्य सूत्र में आए जैसे दृष्टि अर्थात दृश्य विद्यमान होने पर जो दर्शन का भाव है दृश्य विद्यमान होने पर जो दर्शन का भाव है दर्शन दोनों प्रकार का दर्शन करते ज्ञान मतलब ये भोगरूपर्शन भोग रूप ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान मतलब क्या हुआ कि शब्दादी ऋषियों का ज्ञान और पुरुष का ज्ञान लग जाएगा कि तो दृश्य विद्यमान होने पर जो दोनों प्रकार के ज्ञान का अभाव है लग जाएगा वो के अथवा दृश्य के विद्यमान होने पर जो सब प्रकार के ज्ञान का अभाव है वह अदर्शन है वह ये दूसरे विकल्प का ही जो अस्ताक्षर बताया तो अथवा या अर्थाश्रय करके इस संख्य को लगाएंगे दो विकल्प हो गए अब विकल्प देखेंगे किन अर्थवत्ता गुणानाम किन गुणानाम अर्थवत्ता क्या गुणों की अर्थवत्ता अज्ञान है गुणों की अर्थवत्ता अज्ञान है इसको आप ऐसे समझेंगे यहाँ पर अर्थवत्ता का क्या है पुरुषार्थवत्ता और पुरुषार्थवत्ता किसकी गुणों की तो इसको आपको समझना पड़ेगा तो लिख लो थोड़ा लिखिए गुण अर्थात बुद्धि के होने पर ही गुण अर्थात बुद्धि के होने पर ही भोग और रूप होते हैं। लिखो क्या गुण अर्थात बुद्धि के होने पर गवर, ही भोग और अपवर्ग पुरुषार्थ होते हैं इसलिए इसलिए बुद्धि होती पुरुषि इसलिए पुरुषार्थवती बुद्धि होती है अच्छा पुरुषार्थवती है ना जिसके होने पर पुरुषार्थ होंगे उससे क्या कहेंगे पुरुषार्थ वती अच्छा अब ध्यान देंगे तो पुरसार पुरुषार्थवती होगी ना अब जो तल प्रत्यय करते हैं ना जिसे पुरुषार्थ वक से करेंगे तो क्या होगा पुरसार वक्त का तो जब तल प्रत्यय करेंगे तो पुरस्ार्थवती का नीप हट जाएगा नीप नींप से पहले हो जाएगा समझे नींप के न होने पर नीप के पहले ही तल होता है तो आगे लिखिए उसमें उस बुद्धि में विद्यमान पुरुषार्थवत्ता ही अविद्या है उस बुद्धि में विद्यमान पुरुषार्थवत्ता ही अविद्या है पुरुषार्थवती कौन हो गई पुरुषार्थवत्ती या सरल शब्दों <सथि> तो में पुरुषार्थ समझ <सथि> लेना पुरुषार्थ <पुद्धी। सथि> पुरुषार्थ कौन हो गयी बुद्धि तो पुरुषार्थवत्ता किसमे रहेगी बुद्धि में अच्छा तो अब लगाई है किम गुणा नाम अर्थवत्ता क्या गुणों का क्या गुणों की अर्थवत्ता गुण से क्या यहाँ पर क्या लेना है बुद्धि बुद्धि त्रिगुण का कार्य है ना इसलिए बुद्धि को भी क्या दे देंगे बुद्धि अच्छी तेजी है तो बुद्धि के होने पर क्या होते हैं भोग पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थगत कौन होगी तो बुद्धि में क्या रहेगी पुरुषार्थवत तो क्या ये पुरुषार्थवत्ता ही अविद्या है कोई असुविधा हो तो आप फिर पूछेंगे हमसे है ना आप पूछेंगे मदद लगेगा आपको जरूर लेना कोई असुविधा हो तो क्या गुणों की पुरुषार्थवत्ता ही अविद्या है मतलब जो ऐसा होगा की पुरुषार्थ सिद्ध का जो सामर्थ्य है सिद्ध करने का सामर्थ्य और सूचने में हमसे कोई बात होगी तो वक्ता को अविद्या कहा है हथ करते निरुद्धा से उत्पत्ति बीजम हथकर्तेलय काल में स्वचित प्रलय काल में अपने प्रलय काल में अपने चित्त के साथ निरुद्ध होने वाली प्रलय काल में चित रहेगा तो प्रलय काल में अपने चित्त के साथ प्रकृति में निरुद्ध लीन होने वाली अविद्या ध्यान देना चित्त में कौन रहती है अविद्या चित्त में क्या रहती है तो अविद्या ध्यान देना चित्त में जो अविद्या रहती है तो प्रलय काल में चित रहेगा नहीं रहेगा तो फिर क्या है साथ अविद्या प्रकृति में हो जाएगी चित्त भी नहीं रहेगा है चित्त के साथ अविद्या किसमें लीन हो जाएगी या लीन होने का मतलब ये ध्यान देंगे कि अस्तित्व समाप्ति नहीं है जैसे तो घट लीन हो गया तो क्या हुआ? घट अपने रूप में नहीं रहा कार्य रूप में नहीं रहा कारण रूप में तो रहा ना मिट्टी रूप से कारण रूप से रहा है तो वैसे ही जो है ना चित्त अपने रूप से लीन हो गया इसका चित्त लीन हो गया मतलब वो अपने कार्य रूप से नहीं है प्रकृति उसका कारण तो है ना कारण रूप से विद्यमान है बता दी हमने स्तृति क्या कहेगी इसका देव सोम इन्दम इन्दम तो कि जगत कर की की जगत का रही है सोम में उत्पत्ति से पहले ही था था जगत जगत नहीं था, ये नहीं कहती है उत्पत्ति से पहले क्या था सत ही था वो इस, वो इस प्रकार आप समझेंगे जैसे कि की का काल आपने देखा कि मिट्टी रखी हुई है खूब मिट्टी को रखा गया है प्राता काल आपने देखा आप बाद में वहाँ पर आए तो देखे वहाँ पर घट कुल्लड़ सराव आदि बहुत सारी वस्तुएं बनी हुई है देखा आपने तो आप क्या कहेंगे ये घट पूर्व काल में मिट्टी ही थे घट पूर्व काल में क्या थे अभी क्या है वो कार्य है और पूर्व में क्या था मिट्टी कारण थी तो कार्य उत्पत्ति के पहले किस रूप में था कर्ण रूप में था तो वहाँ पर सत्य जो है ना करण का निर्देश करता है सभी जगत का कारण है सदैव सोम इधम अग्र आसितग्र आसितोम अग्र अग्र कर प्र का पूर्व काल में क्या था ये सत ही था ये जगत क्या था सत था मतलब कारण रूप से था किस रूप से था कारण रूप थामात्मा है ना नाम रूप विभाग से रहे जो परमात्मा है तो ये है तो यहाँ पर क्या बताना चाहते है हम की प्रलय में जो है ना ये जो चित कि, कि, किस रूप से रहेगा प्रकृति रूप से रहेगा हमें श्रुति बताइएगा ये पहले कारण रूप से था नहीं था ये श्रुति नहीं कहती था और सो मगर आसीद, आसीद रही है। और सन्निकृष्टे कह रही है नहीं था जो पंचदी कैसी या वो जो सुटी से कहना उसका सब था पहले कर्ण रूप से था पहले अभी रूप से है ऐसे चलता रहता है ना ये तो वही मान भूषण जयंती असतकार विवाद नहीं है ना सतकार विवाद है जो पहले था अब कुछ भी नहीं था लोग पहले कहते है अग्रे से सुखी किसको कहती बताइए अग्रे का क्या है पूर्व काल तो काल है कि नहीं है हुँ? तो कुछ नहीं है सुबह सजाती जाती, जाती भेज गई कुछ नहीं है तो सूखी को फूल अगरे तो पूर्व काल बात है काल का भाव कभी नहीं होता है जगह काल हमेशा रहता है काल तो पूरी नाश करता है और ये ध्यान देंगे कौन काल कारण में तो सब कुछ है लेकिन काल तो हमेशा देखता है काल का अभाव कभी नहीं करता है ना महाभारत में काल गरा गरा गरा की को अविनाश बताया गया है काल का नाश कोई नहीं कर सकता है बद्ध जीव नाश कर सकता है जो काल के अधीन है वो काल का नाश करेगा अच्छा अच्छा सुन तो लेना काल का जो है ना बद काल के अधीन है काल का नाश नहीं कर गर सकता है मुक्त कुछ करता है क्या तो मुक्त काल का नाश कर सकता है क्या जो कुछ नहीं करता कर सकता है चलो बद भी नहीं करेगा मुक्त नहीं करेगा कौन करेगा ईश्वर करेगा ईश्वर काल का नाश करेगा तो पूछो कब करेगा कौन बताइए ईश्वर काल का नाश करता है तो कब करेगा किसी काल में ही करेगा तो उसका नाश कब करेगा मतलब काल रहता है ये है कि काल जो है ईश्वर के अधीन रहने वाली वस्तु है, है न बस ईश्वर की अधीन रहने वाली वस्तु है ईश्वर काल के अधीन नहीं है और काल ईश्वर के का अधीन है पर काल नहीं रहता है ये नहीं कह सकता है ये ये ही है प्रकृति और पुरुष भी उसके अधीन रहते हैं उसके अधीन है। भी उसके अधीन है अधिनके ये ध्यान देंगे तो यहाँ पर है कि की कि प्रलय काल में अपने चित्त के साथ लीन होने वाला लीन होने वाला तथा सृष्टि काल में अपने चित्त की उत्पत्ति का कारण प्रलय काल में लीन हो जाएगा चित्त और सृष्टि काल में क्या है उत्पन्न हो जाएगा अपने चित्त की उत्पत्ति का कारण अविद्या है दोबारा लगाएंगे अथवा प्रलय काल में अपने चित्त के साथ लीन होने वाली तथा सृष्टि काल में अपने चित्त सृष्टि काल में अपने चित्त की उत्पत्ति का कारण सृष्टि काल में अपने चित्त की उत्पत्ति का कौन अविद्या तो प्रलय काल में अपने चित्त के साथ प्रकृति में ली होने वाली प्रलय काल में अपने चित्त के साथ प्रकृति में ली होने वाली तथा सृष्टि काल में अपने चित्त की उत्पत्ति का कारण अभी है एक पक्षी ये हो गया है ना अब अगले दिन होगा ओम पूर्णा